N-C-E-R-T-C-I-E-T के रेडियो प्रभाग -E द्वारप्रस्तुत है मानसिक स्तर पर विशेश आवशिक्ता वाले बच्चों के लिए कारिक्रम टिक टिक टिक ये किसकी आवाज है बताओ तो हम्म किसकी आवाज है पता नहीं हम्म जरा ध्यान से सुनो सोचो सोचो अच्छा ये गीत सुनो फिर बताओ सबको है वो समय बताती टिक टिक टिक टिक करती जाती सबको है वो समय बताती टिक टिक टिक टिक करती जाती क्यों की जो शान बढ़ाती दीवारों को खूब सजाती हाथों की जो शान बढ़ाती दीवारों को खूब सजाती टिक टिक टिक करती जाती हां शाबाश बिल्कुल ठीक घड़ी ही तो करती है टिक टिक टिक अच्छा यह बताओ तुमने देखी है घड़ी हां देखी है मैंने भी देखी है मैंने भी मैंने भी हां मैंने भी <laughs> मेरे घर तो बहुत बड़ी घड़ी है दीवार पर लगी है मेरे घर भी एक घड़ी है जिसमें अलार्म बजता है मां रोज सुबह अलार्म सुनकर ही उठती है और मुझे भी उठाती है पिताजी के पास भी घड़ी है वो हाथ पर पहनते हैं और मेरे पास तो अपनी छोटी सी घड़ी है जिसे मैं पहनता हूं ये रही हम्म तो भाई घड़ी तो सबने ही देखी है अब यह बताओ घड़ी से क्या करते हैं घड़ी से समय देखकर मैं सुबह उठता हूं और मेरी घड़ी में जब 4 बजते हैं तो मैं पढ़ती हूं मैं घड़ी में समय देखकर स्कूल जाता हूं हम्म इसका मतलब तुम घड़ी देखकर अपने बहुत सारे काम करते हो जैसे सुबह उठना स्कूल जाना और पढ़ना घड़ी देखकर तुम अपने सभी काम ठीक समय पर करते हो यानी हम घड़ी से समय देखते हैं घड़ी में जब सुबह के 7 बजते हैं तो मैं स्कूल जाता हूं और फिर दिन में 2 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है और हम घर आ जाते हैं <laughs> <laughs> भाई घर आना सबको अच्छा लगता है है ना हां बहुत अच्छा, अच्छा लगता है, है। <laughs> अच्छा अब जरा यह बताओ अगर घड़ी ना होती तो क्या होता हम स्कूल समय से नहीं पहुचते पिता जी टफ्तर समय से नहीं पहुचते मा मुझे सुबर छे बज़े कैसे उठाती ये बात तो है घड़ी से समय देख कर ही हम सारे काम सही समय पर कर पाते हैं अब जरा सोचो अगर घड़ी ठीक समय न बताए तो क्या हो क्या, क्या हो हम्म वही जो हमारे सोनू के साथ हुआ क्या हुआ भैया भाई एक लड़का था सोनू वो अपने सब काम घड़ी से समय देखकर ही करता था समय से उठता समय से स्कूल जाता समय से घर आता और समय से खेलता और फिर समय से ही सो जाता था एक दिन की बात है। मा मा मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे कल सुबह जल्दी जगा देना। क्यों? कल क्या है? कल हमारे स्कूल में कट-पुतली का खेल है कट-पुतली का खेल हां मा और दीदी ने कहा है कि कल सुब जल्दी आना है सुब साव बजे से कट-पुतली का खेल शुरू हो जाएगा ठीक है तू सोज जा सुब़ा तुछे जल्दी उठा दूगी। मा भूलना मत हां हां उठा दूंगी उठा दूंगी सोनू सो गया मां भी सो गई जानते हो फिर क्या हुआ क्या हुआ भाई क्या हुआ सोनू बेटा उठ सवेरा हो गया आज तो तुझे जल्दी स्कूल जाना है ना कठपुतली का खेल देखने के लिए मां मां तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं छे बच गए कठ पुतली का खेल तो साथ बजे है न हाँ माँ अच्छा तू अब जल्दी से तैयार हो जा ठीक है माँ कि सुनु तैयार होकर नाश्टा करके स्कूल के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसने घड़ी देखी उसमें तो अभी 6 ही बजे थे सोनू घबरा गया मां से बोला मां मां घड़ी में तो अभी भी 6 बजे हैं क्या अभी भी 6 बजे हैं लगता है घड़ी बंद हो गई घड़ी बंद हो गई आप क्या होगा माह मेरा कठपुतली का खेल क्यों सोन आप जल्दी जल्दी से चलते हैं कहीं कठपुतली का खेल शुरू नहीं हो जब सोनु और उसकी माह जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचे सोनु को दूर से ही कठपुतली के खेल की आवास सुनाई दि सोनु मा से भूला मा मा लगता है कट पुतली का खेल शुरू हो गया जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो हां हां तुम भाग के जाओ मैं पीछे पीछे आती हूं sta chutli ka nach aa baba baba re लग गया खत्म हो गया हम इतनी देर में पहुंचे आ, बस बस आ, बेटा आ, रोना नहीं सोनू रोना नहीं बेटा जब तक सोनू कठपुतली का खेल देखने पहुंचता खेल तो खत्म ही हो चुका था जानते हो क्यों न, सोनू देर से स्कूल पहुंचा था ना शायद इसलिए हां हां हा, उसे तो 7 बजे स्कूल पहुंचना था हम तो सोनू 7 बजे स्कूल क्यों नहीं पहुंचा उसने स्कूल जाने से पहले घड़ी भी देखी थी हां घड़ी तो देखी थी लेकिन क्यों नहीं पहुंचा बच्चों सोनू की घड़ी तो 6 बजे बंद हो गई इसीलिए तो उसे सही समय का पता ही नहीं चला और वो देर से स्कूल पहुंचा हां और सोनू कठपुतली का खेल भी नहीं देख पाया इसका मतलब तो घड़ी बंद होने से हमें बहुत परेशानी हो सकती है हां इससे तो सही समय का पता ही नहीं चलेगा क्यों क्या तुम्हारी घड़ी भी कभी बंद हुई थी हां एक बार हमारी घड़ी भी बंद हो गई थी तो सही समय का पता ही नहीं चल पाया जिससे मेरी तो स्कूल की बस ही निकल गई थी हम तो देखा तुमने घड़ी हमारे कितने काम की चीज है घड़ी से हमें समय का पता चलता है और घड़ी से समय देखकर हम स्कूल जाते हैं घड़ी से समय देखकर हम सुबह उठते हैं पर देखो घड़ी कहीं बंद ना हो जाए <laughs> globally अभी तो ध्यान दिलाती है घड़ी ही करती ये सब काम घड़ी हमारे आए काम घड़ी ही करती ये सब काम घड़ी हमारे आए काम बढ़ती जाती है टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक अभी आप सुन रहे थे सीआईईटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम परियोजना निर्देशन अनुसंधान एवं विषय संयोजन डॉ स्वर्णा गुप्ता आलेक, उशा ग्रोवर, कलाकार, सुचित्र गुपता, बावला कोचर, पायल, प्रतिमा, पल्लवी और रसग्य, संगीतकार, राकेश पंडित, ध्वन्यंकन, दीपक पांडे, तथा निर्माण एवं प्रस्तुती, वंदना अरिमर्दन, वंदना अरिमर्दन, वंदना अरिमर